no show talk ajahun chet gawar number 19 se leki नेह नेहका जनकपुर सत्य की जान की ब्या मन ही दुल्हा बने आप रघुनाथ जी ज्ञान के मोर सिर बाँधी लीता प्रेम बारत जब चली है उमंग के सीमा बिछाए जनवास दीता भूप अहंकार के मान को मर्द के तीरता धनुष को जाय जीता ब्राह्मण तो भये जनेवो को पर ब्राह्मणी के गले कुछ नाही देखा आदि सूत्रिनी रहे घर के बिचर में करे तुम अखाऊ ये कौन लेखा शेख कि सुन्नति से मुसलमान भई शेखानी को नही तुम कहो शेखा आधी हिन्दू इन रहे घर के बीच में पलटू आब दुन के मारू में खा तुर्क को कब्र में गाड़ती हिंदू लग के बीच जा रे पूब गए हैं वे पछू को दो बेकूफ वे खाक टारे वे पूजे पत्थर को कबर व पूजते भटक के मुहे दारे दास पलटू कहे साहिब है आप में अपनी समझ बिन दो रे संतन के बीच टेड रही मठ बाँधी संसार रिझावती हैई दस बीस शिष्य प्रमो दिलिया सबसे वो गौड़ धरावते है संतन की वानी काटिके जी जोड़ी जोड़ी के आपो बनावती है पलटू कोस चारि चारी के गिर्द में जी सोई चक्रवर्ती हरे एक सुबह ईसाई फकीर अगस्तीन से एक युवक ने आके पूछा मैं पढ़ा लिखा नहीं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 ऐसी कि भुलाना भी चाहूं अपने अज्ञान में तो भी भुला ना पाऊं ऐसी कि चिंगारी बन जाए मेरे भीतर कहते हैं अगस्तीन जो कभी किसी प्रश्न के उत्तर देने में न झिझका था क्षण भर को झिझक गया और उसने आंखें बंद कर ली उसके शिष्य बड़े चकित हुए बड़े विद्वान आते हैं बड़े पंडित आते हैं बड़े धर्मशास्त्री आते हैं। अगस्तीन उनके प्रश्नों में आंख कभी बंद नहीं किया उत्तर तत्ण होते बड़ा मेधावी पुरुष था अगस्तीन और आज एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में आंखें बंद कर ली हैं और बड़ी देर लगी जैसे अगस्तीन भीतर बहुत खोजता रहा फिर उसने आंख खोली और उसने कहा तू फिर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 फिर सब औपचारिक है उसका कोई मूल्य नहीं और यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगस्तीन को सोचना पड़ा किसी ने रूजवेल्ट को एक बार पूछा कि आप व्याख्यान देते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती होगी कितनी तैयारी करनी पड़ती रूजवेल्ट ने कहा निर्भर करता है अगर दो घंटे बोलना हो तो तैयारी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती फिर तो जो भी बोलना है बोले चला जाता हूं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 भाषा कोश में एक ही अर्थ है लेकिन जीवन के कोष में बड़े भिन्न अर्थ हैं। चरित्र कहते हैं आयोजित सील को और सील कहते हैं स्वस्पंदित चरित्र को फर्क भारी है जमीन आसमान जितना। भाषा कोष के धोखे में मत पड़ना चरित्र कहते हैं अपने पर जबरजस्ती आरोपित आचरण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 उसका उत्तर तो रेडीमेड है प्रश्न के पहले ही उत्तर है तुमने प्रश्न पूछा ही नहीं उसका उत्तर तो तैयार ही है तुम ना भी पूछते तो भी तैयार था तुमने पूछा वो तब छंड देगा जवाब उसके पास तो बंदी लकीरें चरित्रवान तो ऐसे हैं जैसे कि मालगाड़ी के डब्बे पटरियों पर दौड़ते रहते उन्हीं पटरियों पर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 कि हमें परमात्मा से बहुत प्रेम है अब आइए स्कीम और परमात्मा दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग करना पड़े यह भाषा जरा दरिद्र हो गई हमारी भाषा समृद्ध है हमारे पास बहुत शब्द हैं उनमें यह दो शब्द महत्वपूर्ण है प्रेम का अर्थ होता है दूसरे से कुछ पाने की आकांक्षा छिपी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 क्यों स्तृण हृदय का जो मूल्य है स्नेह का जो मूल्य है वो सील से ज्यादा है सील में तो कुछ ना कुछ सोच विचार चलता है स्नेह में कोई सोच विचार नहीं सील में तो मस्तिष्क कुछ काम करता है स्नेह में सिर्फ हृदय ही धड़कता है स्नेह हार्दिक है सील की अवध स्नेह का जनकपुर सत्य की जान की व्याह कीता है और अगर ब्याह करने की ही उत्सुकता हो अगर इस जगत में कहीं भावर डालनी हो तो फिर सत्य की सत्य के साथ ही भांवर डालना और सब भांवरें काम नहीं पड़ती और सब भांवरें कारागृह में ले जाती और सब भांवरें तुम्हें कैदी बनाती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 कभी कभी नाच प्रकट होता है कभी कभी अप्रगट होता है यह बात दूसरी बुद्ध भी नाचते हुए ही गए हां यह बात सच है कि वो मीरा जैसे प्रकट नहीं नाच रहे उनका नृत्य बहुत आंतरिक है शरीर स्थिर है भीतर ध्यान नाच रहा है आंतरिक है नृत्य मीरा अंतर बाहर दोनों में नाच रही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 जो तुम्हारे परमात्मा के बीच पर्दा बना हुआ है हर प्रेम में अहंकार का पर्दा ही रुकावट डालता है भूप अहंकार के मान को मर्दी के थीरता धनुष को जाय जीता थीरता थिरता अकम्प चितन्य की दशा जिसको कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है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 मैं राजनेताओं को जानता हूं तुम जरा ठहरो उनका हम समझे नहीं बात क्या उसने कहा कि बात यह पहले इसकी स्तुति करने दो ये फूल का कुप्पा हो जाएगा जब यह कुप्पा हो जाएगा तो ज्यादा लोगों के पेट भरेंगे पहले इसे फूलाने दो तुम जानते नहीं राजनेता को अभी खाओगे तो यह दुबला पतला है सूखा साखा किसी मतलब का नहीं जरा पहले फूल जाने दो पहले इसमें खूब हवा भरने दो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 ठीक शब्द उपयोग किया है समय का अर्थ होता है ठीकपन, ठीक ठीक जो बना ही रहता है भीतर जिसके भीतर के ठीकपन में जरा भी भेद नहीं पड़ता जो धीर है, है अकंप है धनुष को जाय जीता यह पूरी राम कथा आ गई और बड़े प्यारे ढंग से आ गई सार आ गया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 उसने अपने को जन्म दे लिया। ये राम और सीता की बात थोड़ी और भी समझ लेनी जरूरी है पश्चिम में शरीर शास के संबंध में बहुत खोजें हो रही तो वो कहते हैं मनुष्य के मन के दो हिस्से हैं आधा हिस्सा पुरुष का आधा हिस्सा स्त्री का प्रत्येक के भीतर प्रत्येक के भीतर एक मन नहीं है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 वो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के संत थे संतों की परंपरा चलती परंपरा से ही असली बात चलती जो बात लिख दी जाती है उसका असली अर्थ खो जाता है परंपरा का अर्थ होता है कान से कान से कान कान से चलती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 उन्होंने कहा क्या कच्चापन ज्ञानदेव ने कहा यही कि तू अभी भी ये बिठोवा बिठोवा बिठोवा लगाया रखता अभी दो है इसलिए कच्चा जब एक रह जाएगा तब पक्का अभी तेरा घड़ा आग में पड़ा नहीं अभी पका नहीं ये क्या मचा रखा बिठोवा बिठोवा भगवान की याद जब तक करनी पड़ती है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 ना कोई नाम जब ना कोई नाम स्मरण ये करते क्या हैं ऊपर ऊपर से वो भी दिखलाते थे कि अब मैं भी कुछ ऐसा नहीं मगर छोटी सी एक मूर्ति भी अपने भी पास छिपा कर रखे हुए थे अपने कपड़ों में गठरी में रखी होगी जब सब सो जाते रात में निकाल के बैठोबा को कहते कि माफ करना अब ये जरा सत्संग ऐसे लोगों का मिल गया है ये सब है निर्गुण उपासक ये सगुड़ों को समझते नहीं घर चलकर तुम्हारी खूब पूजा करूंगा अभी तो व्यवस्था से कर भी नहीं पाता क्योंकि ये स्... ये बात यहां जचेगी नहीं यहां ये भाषा नहीं चलती इन लोगों के साथ जैसा छुपा छुपा के फिर एक गांव में ठहरे जिसके घर में ठहरे वो एक कुमार था सुबह बैठे थे धूप में सब बैठे थे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 वो खोपड़ी बजाता रहा वो बैठे रहे जब वो नामदेव की खोपड़ी बजाने लगा तो वो खड़े हो गए क्या पागलपन वो तो क्रुद्ध हो गए नाराज हो गए झगड़ने को तैयार हो गए उस कुम्हार ने कहा और सब तो पक्के घड़े हैं ज्ञानदेव महाराज ये कच्चा है ज्ञानदेव ने नामदेव को कहा कि देख कुम्हार भी पहचान लेता है कि कौन कच्चा है निकालते रहे कच्चापन कहा छिपाया हुआ इसकी गठरी खोलो गठरी में बिठोआ निकले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 अलग छज्जा होता है जिस पर पर्दा पड़ा होता है, वहां बैठना पड़ता है। मैंने सुना जब गोल्डा मेयर इज़राइल में प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी भारत में इंदिरा इज़राइल गई इंदिरा ने देखना चाहा सिनागा यहूदियों का मंदिर तो इज़राइल के सबसे बड़े मंदिर में उन्हें ले जाया गया और सब तो नीचे थे मंदिर में ये दोनों स्त्रियां प्रधानमंत्री भी हो तो क्या होता है स्त्री यानी स्त्री इनको सीधे मंदिर में भीतर तो ले जाया नहीं जा सकता तो ऊपर एक छज्जे पर पर्दा डाल के इंदिरा जब लौटी दिल्ली में किसी ने पूछा कि संस्मरण इज़राइल में क्या क्या देखा उन्होंने कहा कि और तो सब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 फिर मोक्ष हो सकता है मोक्ष सिर्फ पुरुष का हो सकता है यह बात बड़ी अपराधपूर्ण है इसलिए पलटू मजाक उड़ाते हैं ब्राह्मण तो भय जनेऊ को पहर के बामनी के गले कुछ नहीं देखा आधी शूद्रन रहे घर के बीच में तब तो इसका मतलब हुआ कि स्त्री तो शुद्र हो गई क्योंकि वो शुद्र ही नहीं पहन सकते हैं जनेऊ और स्त्री भी नहीं पहन सकती आधी सूद्र रहे घर के बीच में करे तुम खाओ यह कौन लेखा और वो भोजन बनाती हो और तुम भोजन करते हो यह किसा, कौन सा हिसाब चल रहा है सूद्र का किया हुआ भोजन कर रहे हो और ब्राह्मण बने बैठे हो कुछ तो शर्म खाओ शेख की सुन्नती से मुसलमान भाई खतना होता मुसलमान तो शेख की तो सुन्नती हो जाती खतना हो गया इसलिए मुसलमान हो गए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 जब तुम्हारे भीतर न स्त्री बचे न पुरुष बचे जब दोनों मिल जाएं, तब तीसरे का जन्म होता है तुरु ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते हिंदू ले आग के बीच जा रहे पूरब वे गए वे पच्छू को दो वेकूफ हैं खाख टारे पलटू कहते हैं कि तुरु मुर्दा को कब्र, कब्र में गाड़ते मरे मराए को गाढ़ो की जलाओ क्या फर्क पड़ता है मुर्दे को गाड़ा तो खाक हो जाएगा जलाओ तो खाक हो जाएगा इन बातों से बड़ी झंझटें खड़ी कर रहे हो इन बातों से सोच रहे हो बड़ा धर्म का भेद हो रहा है तुरक तो ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते हिंदू ले आग के बीच जा रहे पूरब वे गए हैं वे पच्छू को फिर एक पूरब की तरफ हाथ जोड़ कर नमस्कार करता सूर्य नमस्कार एक पश्चिम की तरफ काबा की तरफ दो बेकूफ है खाक टारे कहते पलटू के दोनों बेवकूफ दोनों बुद्धिहीन है व्यर्थी खाक टार रहे व्यर्थी धूल के साथ उलझे हैं प्रपंच में पड़े वे पूजे पत्थर को कबर में पूजते, भटक कई मुएदे शीस मारे ये मूर्ति को पूजते हैं पत्थर को और मुसलमान मूर्ति के खिलाफ है, लेकिन कबर को पूजता है और कबर भी पत्थर से बनी फर्क क्या है वे पूजे पत्थर को कबर में पूजते भटक कई मुएदे शीश मारे दोनों ही मरे मराओं के सामने सिर पटकते जीवंत को पूजो जीवंत चारों तरफ मौजूद है परमात्मा प्रतिपल चारों तरफ जीवंत के रूप में मौजूद है मुर्दों की पूजा करोगे मुर्दे हो जाओगे जैसी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे जिसकी पूजा करोगे वही हो जाओगे अगर दुनिया में इतने मुर्दे चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं तो उसका कारण यही है कि मुर्दों की पूजा करते करते जीवंत के साथ संबंध जोड़ो दास पलटू कहे साहेब है आप में वो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है आपने समझ में दो हारे मुसलमान और हिंदू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 उन्हें घबराता है संतों के पास भी ले जाओ तो वहां आकड़ के खड़े हो जाते यही पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुका देंगे कब्र के सामने साष्टांग दंडवत कर लेंगे लेकिन जिंदा संत के सामने आकड़ के खड़े हो जाएंगे संतन के बीच में टेढ़ रहे वहां तो बिल्कुल खड़े हो जाएंगे अडिक वहां झुक ना सकेंगे मठ बांधी संसार रिझावते मठ मंदिर बनाएंगे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 कोई बात भी नहीं थी कोई जरूरत भी नहीं थी उस दिन संयोग बसात एक नए सज्जन मुझे मिलने आए ये दोनों बैठे थे उन नए सज्जन ने जल्दी से आके चरण छुए सौ रुपए का एक नोट निकाल के मेरे पैर में रखा मैं तो चकित हुआ वो जो दो बैठे थे जो दस साल से आते थे उनने भी जल्दी से सौ सौ के नोट निकाल के मैंने कहा भाई तुम्हें क्या हो गया इन्होंने रखा ये नए इनके मैं लौटा नहीं जा रहा था मगर ये तुम्हें क्या हो गया छूत की बीमारियां लगती एक आदमी खांसने लगे यहां अनेक की खांसी चलने लगेगी एक आदमी चला बाथरूम की तरफ तुम्हें भी अचानक ख्याल आता करे लघुशंका एकदम पकड़ थी आदमी नकलची है तुम एकाद शिष्य बना लो वो एक आध दस बीस को ले आएगा पलटू कहते हैं दस बीस से पर लिया सबसे वह गोल धरावते हैं संतन की बानी काटके जी जोर जोर के आप बनावते कुछ अपना अनुभव नहीं है कुछ अपना साक्षात्कार नहीं दूसरों की उधार बातें, उन्हीं को दोहराते अपनी आंख नहीं है वेद का उद्धरण दे सकते और कुरान की आयत दोहरा सकते लेकिन न वेद का कोई मूल्य है ना कुरान का कोई मूल्य है जब तक तुम्हारे भीतर वेद का जन्म ना हो जब तक तुम्हारी आंख ना खोले तब तक कोई बात काम की नहीं तब तक तुम ग्रामाफोन के रिकॉर्ड हो तब तक तुम दोहरा सकते हो कितनी ही शुद्ध भाषा में दोहराओ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 पलटू कोष चारी चार के गिरदमे जी सोई चक्रवर्ती कहलावते और पलटू कहते हैं, बड़ा मजा चल रहा है दो चार कोष में दस बीस भक्त मिल गए हैं वो चक्रवर्ती हो गए सारे संसार में जैसे उनका राज्य स्थापित हो गया पलटू ये कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों में मत उलझ जाना और इन छोटे छोटे दुकानदारों में मत उलझ जाना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 बुझे दियो के पास मत बैठे रहना जले दिए के पास जाना पास जाते जाते किसी क्षण जले दिए से लपट तुम में भी छलांग लगा लेगी तुम्हारा बुझा दिया भी जल जाएगा जले दिये का तो कुछ भी ना खोएगा जला दिये का क्या खोता है तुम एक जलते दिए हजार दिए जला लो जलते दिये का कुछ नहीं खोता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 और जो मेरे अनुभव में आया है और वेद में उसके विपरीत लिखा है वो गलत है मुझे वेद से कुछ लेना देना नहीं अगर वेद सही होगा तो मेरी कसौटी पे सही होगा और गलत होगा तो मेरी कसौटी पे गलत होगा वो जो पंडित है वो जो सांप्रदायिक वृत्ति का आदमी है वेद सही ही है और कोई कसौटी नहीं वेद में है इसलिए सही है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 तुम उसे दोहराओगे झूठ हो जाए जब तुम भी उसे अनुभव में ले आओगे तब भी सच होगा तुम्हारे अनुभव में आने के कारण सच होगा उधार अगर सत्य भी ले लिया तो झूठ हो जाते लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती हमारे संस्कार हैं बंधे हुए अगर कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो वो भीतर से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 कोई किसी चीज के खंडन में रस नहीं प्रेम का शास्त्र शुद्ध आनंद का शास्त्र उमंग का शास्त्र आज मौसम में वो एजाजे मसीहाई है दिल ने बीमारी एहिजरा से सिफा पाई है दिल की धड़कन से हम आहंग हैं यू मौजे नसीम जैसे उस शोक का पैगाम में बफा लाई है जिस पे हसरत कदा यास का होता था गुमा अब वो दिल मरकजे सद जलवाए रानाई है आई है मुजदाय अनवार लेकर ये जो गर्दू पे मस्त घटा छाई है रक्स करते हैं तसवर में नजारे क्या क्या दिल को क्या क्या हब से अंजुमन आ रही है भक्त तो कहता है वसंत छाया है उसे कहां विवाद है भक्त तो कहता है वसंत छाया है वियोग का रोग मिट गया आज मौसम में वो एजाज मसीहाई है आज तो वातावरण के कन कन में जैसे पैगंबर मौजूद हुआ है परमात्मा का संदेश आया है दिल ने बीमारी हिजरा से सिफा पाई है वियोग का रोग समाप्त हो गया मिलन का स्वास्थ्य घटा है दिल की धड़कन से हम आहंग हैं यू मौजे नसीम और दिल धड़क रहा है आनंद से हवाओं में बड़ी उत्फुल्लता है जैसे वो शोक का पैगाम में बफा है उस प्यारे की खबर लेके हर हवा की लहर आ रही जिस पे हसरत कदा यास का होता था गुमा अब वो दिल मरकजे सद जलवाए रानाई है जहां सोचते थे कि कभी फूल ना खिलेंगे उस मरुस्थल में आज फूल खिले, जहां संदेह होने लगा था कि रात कभी न टूटेगी वहां सुबह हुआ है जहां सोचते थे उदासी ही उदासी ही उदासी ही रहेगी वहां आज आनंद उत्सव है आई है मुझदाये अनवारे मर शरत लेकर यह जो गर्दों पर मस्त घटा छाई है और हम तो सोचते थे यह अंधेरी काली घटा है आज ये बात नहीं आज ये मस्त घटा है और उल्लास और प्रकाश के पुंज की शुभ्र सूचना लेकर आई इस अंधेरी घटा के पार भी सूरज झांक रहा है आई है अनवारे लेकर, ये खबर लेकर आई है उल्लास की प्रकाश के पुंज की कि सूरज पीछे है आता ही है ये जो गर्दों पर मस्त घटा छाई रक्स करते हैं तस्वर में नजारे क्या क्या कहा फुर्सत है प्रेमी को कि विवाद में पड़े रक्स करते हैं तस्व्वर में नजारे क्या क्या दिल को क्या क्या हव से अंजुमन आराई रई यहां तो दिल में नृत्य हो रहा है यहां तो शराब के चश्मे बह रहे यहां तो गीतों की झड़ी लगी है दिल को क्या क्या हव से अंजुमन आराई है रक्स करते हैं तस्वर में नजारे क्या क्या यहां तो कैसे प्यारे सपनों का जन्म हुआ है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 टीस इसकी जब से जखमाए रंगेजा हैं आज जाम में साकी आग जाए मैं भर दे दिल गुदाजे पिना की लज्जतों का ख्वाह है जो टूट जाता है हर खिजा की ओरिस का देख फिर गुलिस्तान में जोर से बहारा हैं आज उलट गया शायद सोलाए नकाब उनका आज जो भी जर्रा है रक्स महरे ताबा हैं मौजे नहकते गुल में जोर वम का है आलम आज सहन गुलसन में कौन ये खरामा है बेसब नहीं जाहिद चश्म दिल की मदहोसी हर अदा सितमगर की कैफियत बदामा है आसिकी की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा यहाँ फ़कत मोहब्बत है कुफ्र है न ईमा है दाद दे मुझे वाइज तुझ को बातों बातों में जिस जगह पर ले आया खुए मैं फरोसा है आजकी की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा प्रेम की दुनिया में कहां कोई मंदिर है कहां कोई मस्जिद आजकी की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा यहां फकत मोहब्बत है कुफ्र है ना ईमा है न यहां कोई काफिर है और न यहां कोई मुसलमान यहां तो सिर्फ मोहब्बत है यहां फकत मोहब्बत है कुफ्र है ना ईमा है आजकी की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा दाद दे मुझे वाइज तुझको बातों बातों में जिस जगह पर ले आया कुए मैं फरोसा है धन्यवाद दो मुझे कि बात ही बात में तुम्हें ऐसी जगह ले आया जहां मधुशाला है दाद दे मुझे वाइज तुझको बातों बातों में जिस जगह पर ले आया कुए मैं फरोसा है संतों ने अगर कभी खंडन किया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 न उन्हें फिक्र है कि तुम काफिर हो हिंदू हो कि मुसलमान हो ईमानदार हो उन्हें तो सिर्फ एक ही फिक्र है और एक ही उनका लगाव है और एक ही उनका संदेश मोहब्बत तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो बस ठीक है मस्जिद में रहो तो ठीक मंदिर में रहो तो ठीक इतना ही ख्याल रहे कि प्रेम में रहो और तुम्हारे जीवन में आनंद है परमात्मा के प्रेम की मदहोशी है तो बस ठीक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 कमल की तरह खिला हुआ प्रेम हो फिर सब अपने आप हो जाता है प्रेम के इन वचनों को अगर तुम समझते रहे समझते रहे तो धीरे धीरे मधुशाला के करीब निश्चित ही आ जाओगे आस्की की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा या फकत मोहब्बत है कुफ्र है ना है दात दे मुझे वायज तुझको बातों बातों में जिस जगह पर ले आया खूँ मैं फरोसा है आज इतना ही